ध्यान और आध्यात्मिक जीवन ब्रह्मचर्य महान संतों के प्रमाण ईसाई बौद्ध और हिंदू धर्म के उच्चतर दर्जों में मन वचन और कर्म द्वारा अखंड ब्रह्मचर्य के पालन को बहुत महत्व दिया गया है यह बात पर्वती उपदेश में बौद्धों के विनय पिटक में गीता उपनिषद और श्रीमदभागवत में भी पाई जाती है साधक के लिए सामाजिक मान्यता प्राप्त नैतिक जीवन मात्र पर्याप्त नहीं है उस नैतिक गुणों में विशेषकर ब्रह्मचर्य में पूर्णता प्राप्त करनी चाहिए उसे अपनी काम को को पूरी तरह से नियंत्रित करना चाहिए। विश्व के सभी महान साधक संतों ने सदा ब्रह्मचर्य अधिक महत्व दिया है ब्रदर गाइल्स प्रारंभ में एक निरक्षर किसान थे लेकिन बाद में अशीसी के संत फ्रांसिस के प्रमुख शिष्यों में से एक हुए सभी निष्ठा साधकों को इन ब्रदर गाइल्स के शब्दों को याद रखना चाहिए अन्य सभी सद्गुणों में मैं ब्रह्मचर्य को प्रथम स्थान दूंगा क्योंकि सुखप्रद ब्रह्मचर्य अपने आप में संपूर्ण है लेकिन ब्रह्मचर्य के बिना और कोई सदगुण कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता यथार्थता ब्रह्मचर्य का अर्थ हमारी शारीरिक और आभ्यांतरिक इंद्रियों का से और निरंतर संयम है ताकि उन्हें एकमात्र परमात्मा के लिए विशुद्ध और निष्पाप रखा जा सके प्रत्येक दुर्गुण पवित्र ब्रह्मचर्य की विशुद्ध ज्योति को कलुषित और धूमिल करता है क्योंकि वह एक स्पष्ट दर्पण के समान है जो अपवित्र एवं कलुषित करने वाली वस्तुओं के संस्पर्श से ही नहीं अपितु मानव की श्वास मात्र से भी धूमिल और काला हो जाता है जब तक मानव में काम वासना की ओर झुकाव है तब तक उसके लिए कोई भी आध्यात्मिक वरदान प्राप्त करना संभव नहीं है अतः तुम चाहे किसी भी मार्ग पर क्यों न चलो जब तक तुम शारीरिक भोग के दोष पर विजय प्राप्त नहीं कर लेते तब तक तुम कोई आध्यात्मिक उपलब्धि नहीं कर सकते अतः तुम्हारे विरुद्ध दिन रात युद्ध कर रहे तुम्हारे सबसे खतरनाक शत्रु कामुक और कोमल देह के विरुद्ध वीरतापूर्वक युद्ध करो और यह जानो कि जो हमारे इस भयानक शत्रु पर विजय प्राप्त करेगा वह निश्चित रूप से अपने अन्य सभी शत्रुओं को पराजित और पराभूत कर देगा वह आध्यात्मिक वरदान तथा सभी सद्गुणों और सिद्धियों का अधिकारी होगा ब्रह्मचर्य निश्चित रूप से आध्यात्मिक जीवन की पहली आवश्यकता है और जो लोग तन मन वचन और कर्म से अखंड ब्रह्मचर्य के पालन को तत्पर नहीं है वे उच्चतर सत्यों की कुछ झलक भले ही पाले पर वे उच्च आध्यात्मिक स्तर पर कभी भी स्थायित्वपूर्वक तो बने नहीं रह सकेंगे वे पुनः पुनः पतित होंगे तथा उच्चतम अनुभूति और उच्चतर प्रकाश का आध्यात्मिक जीवन कभी लाभ नहीं कर सकेंगे ब्रह्मचर्य की साधना भौतिक उपाय अब प्रश्न यह है कि पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन कैसे किया जाए कौन से नियमों का पालन करना चाहिए सर्वप्रथम यह याद रखो कि शत्रु का सामने से मुकाबला कभी ना करो इंद्रियों से लड़ने की एक कला है जिसे सीख लेना चाहिए कभी भी बहुत कठोरता मत बरतो कभी कभी पहले उचित मनह स्थिति का निर्माण किए बिना हम अत्यधिक कठोरता द्वारा इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं यह बहुत खतरनाक है और ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कभी कभी निम्न मनह स्थिति में रहते हुए उच्चतर मन स्थिति का निर्माण किए बगैर हम बहुत कठोरता पूर्वक अपने आप को सहयत करने का प्रयत्न करते हैं इसके परिणाम स्वरूप स्वाभाविक ही अत्यंत भयानक शारीरिक और मानसिक प्रतिक्रिया होती है और हमारी प्रगति अवरुद्ध हो जाती है या पूरी तरह रुक जाती है अतः हमें इच्छा शक्ति की सहायता से सर्वप्रथम मन को उठाना और उच्चतर मनोभाव का निर्माण करना चाहिए और उसके बाद थोड़े से प्रयास द्वारा कार्य सिद्धि की जा सकती है हमें तीव्र प्रतिक्रियाओं का खतरा कभी मोल नहीं लेना चाहिए। इस विषय में ब्रदर गाइल्स एक एक सुंदर सलाह देते हैं। जो व्यक्ति बड़े पत्थर और किसी भारी वजन को उठाकर उसे किसी दूसरे स्थान पर ले जाना चाहता है उसे बल के बदले युक्ति द्वारा उसे हिलाने का प्रयत्न करना चाहिए अतः यदि हम अपवित्रता के दुर्गुण पर विजय प्राप्त करना और ब्रह्मचर्य के सद्गुण को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें दुस्साहस तथा हठपूर्वक यातनादायक तपस्याओं के बदले आध्यात्मिक अनुशासन का तथा अच्छी समझदारी और विनय का मार्ग अपनाना चाहिए कितनी बढ़िया सलाह है यह लीवर या संबल के प्रयोग के बारे में विचार करो इस सामान्य से उपाय से तुम ऐसी भारी वस्तुओं को उठा सकते हो जिन्हें तुम अपने यंत्र हाथों से कभी नहीं उठा सकते मजे की बात तो यह है कि सांसारिक बातों में तो हम इतने चतुर और सतर्क इतने व्यवहारपटु और निपुण हैं लेकिन आध्यात्मिक जीवन और साधना के विषय में उतने ही प्रमादी और मूर्ख हैं लेकिन महान साधक योगियों की बात बिल्कुल विपरीत होती है वे आध्यात्मिक क्षेत्र में अत्यंत व्यवहारिक हुआ करते थे वे सांसारिक समृद्धि के विषय में उदासीन रहते थे लेकिन आध्यात्मिक विषयों में अत्यंत सजग और दक्ष हुआ करते थे लोग काम के वेग पर विजय पाने के लिए अनेक भौतिक उपायों का प्रयोग करते हैं इनमें से कुछ की आंशिक उपयोगिता है लेकिन उन पर बहुत अधिक भरोसा नहीं करना चाहिए स्वामी ब्रह्मानंद जी कहते हैं ब्रह्मचारी का कुछ नियम पालन करने चाहिए उसे उत्तेजक आहार अति निद्रा अतिश्रम आलस्य असत्संग और अशुभ वार्तालाप से दूर रहना चाहिए कुछ लोग कठोर शारीरिक व्यायाम करते हैं इससे आवश्यकता से अधिक संचित ऊर्जा क्षय भले ही होती हो पर यह सही तरीका नहीं है ब्रह्मचर्य की साधना करने वाले को यह ध्यान रखना चाहिए कि वे अपने शरीर में उतनी ऊर्जा से अधिक ऊर्जा संचित न करें जितने का वे उपयोग कर सके यदि वे अधिक प्राण शक्ति को अपने भीतर उठ उठती पाए तो उन्हें कुछ दिनों के लिए अपने आहार की मात्रा कम कर देनी चाहिए हम सभी में एक मौलिक सृजनात्मक प्रेरणा विद्यमान रहती है यदि इसे उदात्त बनाकर उच्चतर दिशा में प्रेरित न किया जाए तो वह निम्न चक्रों केंद्रों के माध्यम से व्यक्त होने का प्रयत्न करती है जिन प्रारंभिक साधकों के लिए सदा ईश्वर का चिंतन करना असंभव है जो अपनी समग्र ऊर्जा को ध्यान प्रार्थना और भगवत आराधना में नियोजित नहीं कर सकते उन्हें किसी रचनात्मक कार्य में अपने को लगाना चाहिए इसके साथ स्वाध्याय और गहन चिंतन भी सहायक होते हैं उच्च केंद्रों को सदा क्रियाशील बनाए रखो मन को शांत बनाए रखने में संतुलित स्वास्थ्य प्रस्वास बहुत सहायक होता है मन के चंचल होने पर अनेक प्रकार की भावनाएँ तथा मनोवेग उत्पन्न होते हैं सदा संतुलित स्वास्थ्य प्रश्वास का अभ्यास करो इससे तुम्हें अपने समस्त देह पर नियंत्रण का भाव प्राप्त होगा और तुम्हारा मन सजग होगा लेकिन इसे प्राणायाम नहीं समझना चाहिए जिसका अभ्यास अधिकांश साधकों के लिए खतरनाक है इसके बदले केवल संतुलित स्वास्थ्य प्रश्वास का अभ्यास करो देह को स्वच्छ रखने की आदत डालना सभी के लिए बहुत आवश्यक है अपने देह और कपड़ों को साफ एवं पवित्र रखो स्नान और धुलाई को केवल एक अनुष्ठान या रस्म के रूप में ही नहीं लेना चाहिए जैसा भारत में प्राय होता है शारीरिक स्वच्छता के साथ मानसिक स्वच्छता भी होनी चाहिए चित्त सबसे महत्वपूर्ण है पतंजलि कहते हैं शौचा स्वांगजगुप्सा पौरसंग्रह अर्थात सोच के अभ्यास से स्वयं की देह के प्रति विष्णा और दूसरों की देह के संपर्क में आने की अनिच्छा होती है लेकिन इसे मनोविज्ञों द्वारा कथित सूची सनक में अभ्रष्ट नहीं हो जाना चाहिए जो एक प्रकार का मानसिक रोग है पातंजलि के उपरयुक्त सूत्र की व्याख्या करते हुए स्वामी विवेकानंद कहते हैं जब यथार्थ बाह्य और अभ्यंतर दोनों प्रकार के श्रोत हो जाते हैं तब शरीर के प्रति उदासीनता आ जाती है उसे कैसे अच्छा रखें कैसे सुंदर दिखेगा ये सब भाव बिल्कुल चले जाते हैं सांसारिक लोग जिसे अत्यंत सुंदर मुख कहेंगे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 तुम्हारे मन में यह विचार तक न उठेगा कि तुम्हारे शरीर हैं भी जब यह पवित्रता हमें आती है तभी हम देह भाव के ऊपर उठ सकते हैं सत्संग ब्रह्मचर्य पालन में बहुत सहायक होता है ऐसे शुद्ध हृदय लोगों का संग जिन्होंने स्वयं पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया है संघर्षरत साधकों पर गहरा प्रभाव डालता है लेकिन इस संग से लाभ उठाने के लिए साधक को आप पवित्र लोगों के संग से दूर रहना चाहिए ब्रह्मचर्य की रक्षा में असद संग से अधिक हानिकारक संभवता और कुछ नहीं है